इन वृत्तियों वृत्तियों के के के निरोध करने के लिए कौन सा उपाय है? वृत्ति का उपाय क्योंकि तो का निरोध तो करना ही पड़ेगा उपाय क्या है तो सूत्रकार बताते हैं अभ्यास और वैराग्य अभ्याम का निरोधरा तो अभ्यास और वैराग्य तो के द्वारा वृत्तियों का निरोध करना चाहिए या अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है हम ये पहले वैराग्य होता है इसके बाद व्यक्ति क्या करता है अभ्यास यदि संसार से वैराग्य न हो तो व्यक्ति ऐसा अभ्यास नहीं कर सकता है और वैराग्य होने के बाद जब अभ्यास करता है ना तो अभ्यास से क्या है की बहुत अच्छे संसार के प्रति तो राग नहीं होगा उसका है ना वैराग्य तो समाप्त भी हो सकता है कुछ तो समय पर ऐसा तो अभ्यास जरूरी है देखेंगे वास्तव में या चित्त नदी चित्तम नदी चित्त तो नदी के समान है इसलिए चित्त को क्या कहा नदी जैसे नदी।, नदी सदा प्रवाहित होती रहती है वैसे चित्त सदा प्रवाहित होता रहता है हमेशा बहता रहता है है ना? कभी अधिकतर भी चित्त की धारा किधर बहती है और अधिक बहती है, है? तो चित्र हमेशा प्रवाहित होता रहता है इसलिए चित्त को क्या कहा नदी जैसे क्या युवा चित्त नदी, चित नदी नाम इस है, चित नदी का अर्थ है उभता वाहिनी दोनों ओर बहने वाली नदी दोनों ओर बहने वाली दूसरी नदियाँ एक ही ओर बहती हैं देखो गंगा ऊपर से इस दिशा में जा रही है ना तो सभी नदियाँ एक दिशा में बहती है किंतु चित्त तो नाम की नदी दोनों ओर बहने वाली है तो चित्त नदी नाम इसका अर्थ है इसे क्या कहेंगे चित्त नदी का अर्थ है दोनों ओर बहने वाली नदी हाँ ये लिखने की जो रीति है ना उससे चित्त नदी नाम का अर्थ है चित्त नदी का अर्थ है दोनों ओर बहने वाली नदी अथवा चित्त नाम की नदी दोनों ओर बहने वाली है जो दोनों ओर बहने वाली है तो, ना ना तो, ना वा तो, वा तो दो दिशाएं कौन है तो बताते हैं वहा कल्याण आय वहा कल्याण आए, कल्याण के लिए वह अंदर प्रवाहित होती है या कल्याण के लिए कई बंद की ओर प्रवाहित होती है वह की कल्याण आए है ना ऐसा करना कल्याण के लिए अंदर की ओर प्रवाहित होती है कल्याण के लिए अंदर की ओर प्रवाहित होती है अंदर जो सूक्ष्म विषय है ना हाँ कल्याण के लिए अंदर की ओर प्रभावित होती है एक तो भाई विषयों में प्रवाहित होना है दूसरा अंदर प्रवाहित होना है अंदर ये ये दृश्यमान शरीर है ना स्थलभूत है इससे पर जो है ना आपका क्या है इंद्रियां है और और क्या है इंद्रियों में सबसे सूक्ष्म क्या है मन है और अहंकार है महत है प्रकृति है और ये पुरुष है ये सब क्या है उत्तरो विषय है ना अंदर के तो वही है कल्याण के लिए अंदर प्रवाहित होती है कौन चित्र जी और वह भी और पाप के लिए प्रवाहित होती है पाप के लिए प्रवाहित होती है तो पाप से लेना है यहाँ पर जन्म वरण रूप दुख जन्म वरण रूप दुख के लिए बाहर विषयों में प्रवाहित होती है क्या कहेंगे पाप के लिए या जन्म वरण रूप दुख के लिए बाहर विषयों में प्रवाहित होती है चित्त नदी बाहर विषयों में क्यों प्रवाहित होती है पाप के लिए पाप का मतलब है जन्म मरण रूप दुख जन्म मरण रूप दुख के लिए बाहर विषयों में प्रवाहित होती है जब चित्त नदी का प्रवाह बाहर विषयों की ओर हो तो क्या मिलेगा आपको पाप मिलेगा जन्म मरण रूप दुख मिलेगा और अंदर की ओर प्रवाहित हो तो क्या मिलेगा कोई बुल्य मिलेगा पंक्ति लग जाएगी चित्त चित्त नदी अंदर कल्याण के लिए प्रवाहित होती है तथा बाय विषयों में जन्म मरण रूप दुख के लिए प्रवाहित होती है क्या पापा है वह वह बहती है या प्रवाहित होती है अब तो चित्त की जो है ना दो धाराएं हो गई ना दो प्रवाह हो गए तो दो प्रवाह हो गए तो उसी को स्पष्टीकरण करते हैं जो पंक्ति आई ना वहाँ की कल्याण आए वहाँ की पापाए क्या इसी का स्पष्टीकरण आ रहा है या तो केवल प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा तो कल्याण आये वहाँ की था उस, उसके उसका व्याख्यान यहाँ पर यह है या किंतु जो धारा स्त की दो धारा हो गई ना चित नदी की किंतु जो धारा विवेक विषय निम्ना कि विवेक ही विषय विषय है क्या है विवेक विषय विवेक विषय निम्ना का विवेक विषय रूप निम्न मार्ग से प्रवाहित होने वाली या विवेक विषय रूप निम्न मार्ग वाली ध्यान देंगे जब नदी का प्रवाह जाता है ना तो थोड़ा सा नि, निम्न मार्ग होने से जाता है ना आपको ले जाना है थोड़ा सा निम्न मार्ग करना पड़ेगा विवेक रूप निम्न मार्ग वाली विवेक विषय रूप निम्न मार्ग वाली कैवल्योन्मुखी धारा कैवल्य प्राग भारा करता है कैवल्योन्मुखी कैवल्य भी ओर जाने वाली धारा तू किंतु जो विवेक विषय भी रूप निम्न मार्ग वाली निम्न मार्ग वाली है और जाना किधर है उसको कैवल्य की और कैवल्य प्राग धारा प्राग धारा का क्या था कैवल्योन्मुखी या कैवल्य की ओर जाने वाला प्रवाह है तू या किंतु जो विवेक विषय भी रूप निम्न मार्ग वाला तथा कैवल्योन्मुखी प्रवाह है कैवल्योन्मुखी धारा है सा कल्याण वह धारा कल्याण करने वाली है या तो चित्त नदी का चित्त नदी का वह प्रवाह कल्याण करने वाला है ठीक है हाँ विवेक ही विषय यहाँ पर कि विवेक जिस साधक के है ना तो विवेक के रूप निम्न मार्ग से वो जाएगी और कहाँ तक पहुंचेगी ये कल्याण करने वाली धारा है चित्त की और दूसरी धारा देखना जिसको की पापाए वहाँ तिपापाय इस प्रकार कहा गया तो संसार पराग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा विषय रूप अविवेक विषय रूप निम्न मार्ग वाली यहाँ विषय क्या है अविवेक अविवेक रूप निम्न मार्ग वाली यहाँ निम्न मार्ग क्या है अविवेक अभिवेक विषय है विवेक का मतलब है कि हम ठीक ठीक समझते हैं कि अनात्मा जड़ पदार्थों से भिन्न क्या है चेतना आत्मा है है ना शरीर आदि अनात्म पदार्थों से भिन्न क्या है चेतनात्मा है ये क्या है आपका विवेक है और ऐसा न समझना क्या है अविवेक है और विवेक और विवेक की जो है ना बहुत सारी परिभाषा इसी ग्रंथ में आएंगी आपको अविवेक विषय रूप निम्न मार्ग वाली संसारोन्मुखी धारा संसार प्राग धारा का क्या अर्थ है धारा या संसारोन्सारोखी प्रवाह जिसका प्रवाह किधर है संसार की ओर मतलब जो संसार की ओर लगी रहती है अविवेक रूप मार्ग से चलती है अविवेक विषय रूप मार्ग से चलती है और संसार की ओर को पूछती रहती है दुनिया की भर की बातों को जानना चाहता इस दुनिया में क्या हुआ उस देश में क्या हुआ यहाँ क्या हुआ सब क्या मतलब इन बातों से साधको हम्म तो अब देखेंगे तो संसारोन्मुखी प्रवाह लग जाएगा विषय रूप निम्न मार्ग वाला संसारोन्मुखी प्रवाह पाप वहा क्या से पाप का जनक है कैसा है वो पाप का जनक है मतलब जन्म मृत्यु रूप दुख का जनक है जन्म मृत्यु रूप है? दुख है। या जन्म मृत्यु देने वाले संसार का जनक है जन्म मृत्यु रूप संसार का जनक है ठीक है पाप का जनक है तो दो धाराएं बताई ना चित्त की चित्त नदी की कितनी धाराएं हैं तो दो धाराएं हैं अच्छा तो ये जो दूसरी धारा आई है ना तो दूसरी धारा तो सबकी प्रवाहित होती रहती है दूसरी धारा सबकी प्रवाहित होती रहती है जो प्रथम धारा बताए ना केवल प्राग धारा कैवल्य की जाने वाली धारा है वो सबकी प्रवाहित नहीं है सबकी प्रवाहित नहीं है वो धारा किसी किसी को तो आरम्भ करना है उस धारा को और जिसकी आरम्भ हो गई है उसकी प्रवाहित होती रहती है संसार संसार प्राग मतलब विषय की ओर जाने प्राग धारा मतलब हाँ संसार की ओर जाने वाली है वाय विषयों की ओर जाने वाली धारा हाँ हाँ हाँ ठीक है उन दोनों धाराओं में या उन दोनों प्रवाहों में वैराग्य विषय स्रोता लिए थे वैराग्य के द्वारा स्रोत प्रवाह होता है ना तो विषय स्रोत अर्थ है पर विषय की ओर जाने वाली धारा विषय की ओर जाने वाला प्रवाह मतलब विषयोन्मुखी प्रवाह मुखी प्रवाह या संसारोन्मुखी प्रवाह कह सकते हैं ना, उन दोनों धाराओं में वैराग्य के द्वारा विषयोन्मुखी प्रवाह को सुखाया जाता है प्रवाह को सुखाया जाता है या विषयोन्मुखी प्रवाह को क्षीण किया जाता है तो विषय तो की ओर जो चित्त की धारा जा रही है वो किसके द्वारा कमजोर पड़ेगी वैराग्य के द्वारा कमजोर होगी है ना तो खिली कर किया जाता या है या सुखाया जाता है वैराग्य के द्वारा मुखी प्रवाह को सुखाया जाता है वैराग्य के द्वारा यदि वैराग्य नहीं है तो यह धारा सुखेगी नहीं क्योंकि जल का स्वभाव नीचे भी उड़ जाना तो चित्त का स्वभाव क्या है सांसारिक विष्णु की ओर जाना आप जल को जो है ना बांध बनाकर जल को ऊपर की ओर ले जाना बहुत कठिन है ऐसे जाएगा सुखाया जाता है छिन किया जाता है तो वैसे ही जो है ना चित्त नदी को यदि आत्मा की ओर ले जाना है ना केवल की ओर तो बहुत कठिन होता है वो तो संसार की ओर जाना तो आसान है अब देखेंगे तो बैराग्य की उपयोगी तो आ गई बैराग का क्या उपयोग है कि ये संसार प्राग भारत की संसार की ओर जाने वाला प्रवाह प्रभाव जिसोन्मुखी स्रोत को सुखाया जाता है किसके द्वारा वैराग्य के द्वारा तो वैराग्य की उपयोगिता हो गई अब अभ्यास आया ना तो अभ्यास के लिए कहते हैं विवेक दर्शन के अभ्यास से या विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान का मतलब होता है कि अनात्मा से भिन्न आत्मा का ज्ञान विवेक कर तो होता है भेद क्या शरीर आदि से आत्मा का भेद तो विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक छाती शब्द आया है ना पहले इसीलिए सत्य छाती भी शब्द इसमें आता है कि यहाँ पर बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान बुद्धि से भिन्न पुरुष का क्यों अनादिकाल से जो है ना कि शरीर और आत्मा को एक ही समझते आ रहे हैं तो भिन्न बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान विवेक ज्ञान के अभ्यास के द्वारा विवेक स्रोत विवेक स्रोत का अर्थ है विवेक धारा विवेक धारा का अर्थ विवेकोन्मुखी प्रवाह जिसको आया था ना पहले कि था कैवल्य प्राग प्राग धारा था ना कैवल्योन्मुखी प्रवाह तो वही यहाँ पर कहा गया विवेक दिवे विवेक की विवेक क्या विवेक स्रोत है ना विवेक स्रोत का अर्थ है की ये विवेक की ओर जाने वाला प्रवाह या कैवल्य की ओर जाने वाला प्रवाह ऐसा कह सकते हैं विवेक स्रोत से अर्थ कर लेंगे कैबल्य की ओर जाने वाला प्रवाह विवेक ज्ञान के अभ्यास से कैवल्य की ओर जाने वाला प्रवाह खोला जाता है उद्घाटित है ना उद्घाटन किया जाता है खोला जाता है विवेक ज्ञान के अभ्यास से कैवल्य की ओर जाने वाले प्रवाह को खोला जाता है किसके द्वारा खोला जाता है विवेक ज्ञान के अभ्यास से तो विवेक ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए मतलब बुद्धि से भिन्न आत्मा के ज्ञान का प्रयास करना चाहिए मैं देयादी से अलग हूँ ऐसे ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए तो उससे इसका अभ्यास हो और जो भी और भी जो साधन है ना भगवान नाम जप है जैसे भी जो विधि है साधना की तो सबके द्वारा क्या है विवेक स्रोत खोला जाता है ठीक है तो विवेक ज्ञान का अभ्यास कीजिए भजन साधन कीजिए तब ये क्या है ये खुलेगा ये दूसरी धारा तक खुलेगी इसी कार इस प्रकार उभयाधही चित्तवृत्ति अनुरोधा इस प्रकार चित्त वृत्ति का निरोध दोनों के अधीन है उभय अधीना उभय से क्या क्या लेना है अभ्यास और हाँ, इस प्रकार चित्त वृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के अधीन है ध्यान देंगे सूत्र में, में प्रथम अभ्यास पठित है इसके अनंतर वैराग्य पठित है तो भास्पकार ने पहले किसकी व्याख्या की अब इसके बाद में किसकी की अभ्यास की क्योंकि ये नियम है पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलि पाठक्रमा अर्थक्रमो बली यहाँ पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है है ना पाठ के क्रम की अपेक्षा अर्थ का क्रम बलवान होता है ऐसा वेदों में कर्मकांड के प्रकरण में एक वाक्य आता है अग्निहोत्र जो होती यवागुम फचती अग्निहोत्र जो होती अग्निहोत्र जो होती अग्निहोत्र होम करता है और यवागुम फचती की युवागु को पकाता है युवागु को हिंदी में लक्ष्य समझते हैं हलवा तो होता है उसमें मधुर मिलाते है ना और उसमें यदि मधुर ना मिलाकर कुछ तो मिलाए तो क्या उसका नाम होता है ये वागू और तो ये वागु कुछ पतली होती है हलवा थोड़ा वो क्या कहें उसको कड़ा होता है ना ये वागू पतली होती है। तो अग्निहोत्र जो होती है ये वागू अग्नि फंसे अग्निवम करता अग्निहोत्रोम को करे और ये को पकाए जो होती वगैरह ये वाक्य ज्यादातर लेट लगा रही है लेट समझते हो वो विधि अर्थ में है करता है जो जो होती आप ये ध्यान देंगे तो तो होम यदि पहले कर लिया तो की कोई औचित्य है नहीं, नहीं। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा यवागू पाक करना पड़ेगा उसके द्वारा क्या करना पड़ेगा होम करना पड़ेगा समझ में तो पहले क्या करना पड़ेगा जवाब पाक बाद में होम उससे होम करना पड़ेगा तो यद्यपि पाठ ऐसा है अग्निवतम जो होती जो आगु तो पाठ्यक्रम का आदर किया गया कि अर्थक्रम का क्योंकि क्यूँकी पाठक्रमो बलिया इसीलिए भाष्यकार पहले किसका व्याख्यान करते हैं वैराग्य का इसके बाद अभ्यास का दोनों की ही आवश्यकता है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो एक पंख से उड़ सकता है क्या आकाश में पक्षी उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है वैसे साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए दोनों ही अपेक्षित है अभ्यास और वैराग्य एक से काम बनेगा नहीं और वैराग्य होना भी बड़ा कठिन है वैराग्य से संयास लेना चाहिए साधु संत बनना चाहिए लोग ऐसा और क्या था पुत्रा हाँ तय का त्याग होने पर जो है संसार छोड़ना चाहिए तो वैराग्य से तो बहुत कम लोग घर छोड़ते है। तो लो हैं ज्यादातर तो लोग परेशानी से छोड़ते हैं फिर आजकल खाने पीने की सुविधा गोदा सम बढ़ गयी है प्राया करके घरों में भी इतना अच्छा भोजन सब क्या नहीं करता होगा है ना तो यही सब देख करके लोग बनते हैं लोग क्या ना ना? बड़िया -बड़िया तो क्या साधना करेंगे है बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाएगा काम नहीं करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मंडलेश्वर बन जाएंगे कथा करने लगेंगे क्या मिल जाएगा ये बुद्धिमन में बैठा है तो क्या फायदा सबसे आजकल यही हो सकता है वैराग्य तो किसी को होता नहीं है वैराग्य हो तो भूत तो अच्छा तो फिर तो संसार में थसेगा नहीं वो कहीं आसक्त नहीं होगा जिसको वैराग्य है है ना वो क्या है उसके लिए आता है उसकीमत भागवत में है ना वैराग्यवान के लिए कि इंद्र के लिए भी क्या ना चेंद्रस सुखम न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्त विरक्त मुनेर एकांत जीविना क्या है ये फिर बोलना ना चेंद्र से सुखम न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्त विरक्त से जीविना इंद्र को सुख नहीं है और चक्रवर्ती महाराजा को भी सुख नहीं है राग रहित वैराग्यमान एकांत से भी मुनि को सुख है ना की वही परमानंद प्राप्त करता है तो अब वैराग्य हो और फिर भी यदि अभ्यास ना करें तो भी कोई लाभ नहीं है बहुत लोगों को वैराग्य तो होता है पर साधना की प्रक्रिया ही नहीं मालूम होती कैसे करें बहुत ऐसे बहुत लोग हैं संसार में आ सकती उनकी नहीं देखी जाती है साधना की प्रक्रिया मालूम नहीं है प्रक्रिया मालूम हो गई तो हो गया असाधन नहीं कर हैं तो ये सब बाधा हो जाती है दोनों होना चाहिए जीवन में तत्परता से अभ्यास होना चाहिए अभ्यास के बिना भी कुछ नहीं होता है पड़े और केवल स्वास्थ्य पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा तत्परता से अभ्यास करना पड़ेगा उसका अब देखेंगे इसको तो अभ्यास थोड़ा कल विषय है कि जिस सूखता रहेगा अभ्यास के द्वारा वो खुलेगा और वो खुलने के बाद हो जाएगा प्रभाव ऐसा तो अभी यहाँ अभ्यास वैराग्या आया ना तो अभ्यास किस कहते हैं अभ्यास किस कहते हैं देखना त्रत्नोभ्यास त्र स्थित अभ्यास त्र का अर्थ है उन दोनों में अभ्यास और वैराग्य के मध्य में पहले किसको बता रहे हैं अभ्यास त्र का अर्थ है अभ्यास वैराग्योर मध्य अभ्यास और वैराग्य के मध्य में पहले अभ्यास को बताते हैं है इस इस स्थिति के लिए प्रश्न करने का नाम अभ्यास है इस स्थिति के लिए प्रश्न करने का नाम अभ्यास। तो, तो किसमें स्थिति के लिए तो भाष्य के द्वारा देखेंगे है ना सूत्रार्थ भाष्य से सहारी लगेगा इस स्थिति के लिए प्रश्न करना अभ्यास है और सूत्रार्थ को ठीक समझने के लिए भाष्य को देखेंगे चित्रिक से वाहिता स्थिति यहाँ ध्यान देंगे अवृत्तिक च अविद्यमान वृत्ति ये अविद्यमान वृत्ति यहाद्यमान वृत्ति स अवृत्तिक अविद्यमान वृत्ति यृत्तिक अर्थ है अविद्यमान वृत्ति वाले या वृत्ति से रहित वृत्ति से वृत्ति से रहित तो यहाँ पर ऐसा अर्थ करेंगे राजा सोर तामस वृत्ति से रहित कैसा राजस्व तामस वृत्ति से रहित अवृत्ति का अर्थ है राजस और तामस वृत्ति से रहित कौन और तामस वृत्ति से रहित चित्त राजस और तामस वृत्ति के रहते कोई साधना होगी तामस वृत्ति में सुख राजस्व वृत्ति में क्या होगा कि विशेष सुख इच्छा क्लेश यही सब बना रहेगा ना विशेष सुख इच्छा सब होती रहती है राजस और तामस वृत्ति से रहित चित्त की चित्त की वाहिता, चित्त की प्रशांतवाहिता राजा चित्त की स्थिति रहित चित्त की स्थिति, स्थिति का कैसी प्रशांतवाहिता प्रशांतवाहिता करता है शांत प्रवाहित होते रहना शांत प्रवाहित राजा सो रहित चित्त का शांत प्रवाहित होते रहना स्थिति है चित्त का शांत प्रवाहित होते रहना चित्त का निस्तरंग प्रवाहित होते रहना कौन तो होगा? कैसे प्रवाहित होगा निष्परंग जल जो है ना बिल्कुल जा रहा है, तरंग नहीं उठ रही है ऐसे चित्र रहना चाहिए आकार दे, की वृत्ति है राजस और तामस वृत्ति नहीं है ना एक सात्विक वृत्ति ढेय के आकार की समाधि तो बहुत आगे जाकर होगी पहले धारणा ध्यान सब करना पड़ेगा ना हाँ तो पहले भी समाधि और तो आगे आएगी उसमें भी यही रहेगा पर पहले इसके अभ्यास में तो राजा सो तामस रहित चित्त की चित्त का शांत प्रवाहित होना चित्त का निस्तरंग प्रवाहित होना इस्तिकी है प्रवाहित होना क्या है स्थिति है अच्छा तो अब ये ध्यान देंगे निस्तरंग प्रवाहित होने का मतलब है धे का चिंतन किया धे में चित्त को लगाया ध्य चाहे वो नक्षत्र चारे सूर्य चंद्र हो या अपने आराध्य भगवान हो या अपनी आत्मा हो ऐसा कुछ भी पी पीठ ना तो उसमें में चित्त को लगा दिया फिर निस्तरंग वाइट होने का मतलब है कि ध्याय के आकार की ही वृत्ति को बने रहना और वृत्ति बीच में दूसरे आकार को धारण करती है दूसरे विषय का चिंतन करती है तो तरंग आगे समझ लेना तरंग हो गई ना तो स्थिति नहीं है स्थिति ये अभ्यास के अधीन है पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता ऐसी भी बात है, है। तो साधना का अभ्यास भी करना पड़ता है कुछ नहीं होता शब्द ज्ञान बढ़ता है कुछ नहीं होता पढ़ने पढ़ाने बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं साधन वजन किया उनको लक्ष्य प्राप्त हो गया अब देखेंगे यहाँ पर ज्ञान जा, के लिए तुझे अध्ययन करना जरूरी है अध्ययन करना चाहिए तो साधन की महिमा अपनी जगह अब ध्यान देंगे यहाँ पर राजस्व तामस वृत्ति से रहित चित्त का निस्तरंग प्रवाहित होना स्थिति है ठीक है हाँ कोई हर्ष शोक वगैरह खुश नहीं होगा ना की स्मृति भी नहीं होगी तरंग हो जाएगी ना दृष्ट की स्मृति लग गया तीरियम उत्साह तदर्थः मतलब उस स्थिति के लिए उसे? इस्थिकी उस स्थिति के लिए, अच्छा उस अच्छा उस स्थिति के लिए प्रत्न किया जाता है क्या कहेंगे उस स्थिति के लिए प्रत्न किया जाता है या उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, तो है तो उस प्रत्न को वीर या उत्साह कहते हैं उस प्रश्न को वीर या कहेंगे तदर्था उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है प्रश्न को वीर या उत्साह कहते हैं तत्व वैशार योगिक सब में पर्याय तीनों शब्द बताए हैं प्रथम और उत्साह उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले वीर या उत्साह को प्रत्न कहते हैं ऐसा भी कह सकते हैं उस स्थिति को पाने के लिए प्रयास किया जाता है उसे उत्साह उस कहते हैं। अब ध्यान देंगे। अनुष्ठान अभ्यास तिपादया तत्व लेना है तत इस, स्थिति तब से क्या लेना है स्थिति उस स्थिति को संपन्न करने की इच्छा से या उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा से वो स्थिति चाहिए ना चित्र की निस्तरंग स्थिति चाहिए और निस्तरंग स्थिति नहीं होगी तो ध्यान में गति नहीं होगी और जीवन का कोई आनंद नहीं आएगा है ना जीवन का आनंद आता है जब निस्तरंग स्थिति हो तो बहुत आनंद रहता उस व्यक्ति को सांसारिक दुख नहीं है दुख होते ही नहीं हमेशा प्रसन्न बना रहेगा दुनिया में कुछ नहीं जनक ने क्या कहा है मिथिला कि तो मिथिलापुरी के जल जाने पर भी मेरा सारा साम्राज्य जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है पूरी दुनिया का नाश हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको <laughs> हाँ। तो उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा से तद साधन तद साधन से लेना स्थिति के साधन स्थिति के साधन क्या है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है न तत्साधन करते उस स्थिति के साधन अष्टांग योग का अनुष्ठान करना अभ्यास कहलाता है उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा से स्थिति के साधन को अष्टांग योग उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा से अष्टांग योग का अनुष्ठान करना अभ्यास कहलाता है स्थिति के साधन अष्टांग योग का अनुष्ठान करना अभ्यास कहलाता है ना यम नियम तो सबको जरूरी है ही यम नियम यदि हो जाए ना तब तो फिर कम बनी जाएगा नियम का ही पालन नहीं हो पाता है तो इसमें नहीं नहीं वैराग्य तो नहीं नहीं अब वैराग्य जो है ना क्या है वैराग्य अभी आगे आएगा तब आप बात करना वैराग्य का लक्षण आगे आएगा है ना अभी तो अभ्यास चल रहा है ना अब यहाँ वैराग्य एक अलग है वैराग्य मतलब क्या है की चित्त की समझार है ना के संसार से उपेक्षा बुद्धि जब वैराग्य आए तब आप वैराग्य की बात करना है ना अभी तो अभ्यास है ना वो तो बुद्धि रूप है ये क्या ऐसा अभ्यास क्रियात्मक तो है करना है ऐसा वो उपेक्षा बुद्धि रूप वैराग्य है अभी आएगा तो देखो इस सूत्र लगाइए तत्र से क्या अर्थ है अभ्यास और वैराग्य के मध्य में उन दोनों में स्थिति के लिए, लिए यत्न करना अभ्यास कहलाता है स्थिति के लिए मतलब राजस्व तामस वृत्ति से रहित चित्त की निस्तरंग स्थिति के लिए इसी तो वो क्या है राजा इसमस वृत्ति रहित चित्त की निस्तरंग स्थिति के लिए चित्त की एक एकाग्र स्थिति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न अभ्यास कहलाता है।, है इसी तो वो क्या अर्थ है राजस्व तामस वृत्ति रहित चित्त की निस्तरंग स्थिति के लिए किया जाने वाला अभ्यास कहलाता है तो किया जाने वाला प्रयत्न क्या है योग के का अनुष्ठान करना है ना तो चित्त की निस्तरंग स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग के साधनों का अनुष्ठान अभ्यास कहलाता है लगा लेंगे चलो ले। तो ये आपका अभ्यास हो गया बस उसको अब आगे जा गया है अनुष्ठान अभ्यास अच्छा। अभ्यास हो गया ना अभी अभ्यास का ही प्रसंग चल रहा है अभ्यास कब तक करना चाहिए कितने समय करना चाहिए कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो ऐसा अभ्यास का रहा है और अभ्यास का के बाद पंद्रह सूत्र में फिर बहराग्य को बताया जा जाएगा है अभी है अभी देखो निरंतर से दृढ़ भूमि ही सूत्र में अभ्यास बताया है ना सह वाह वाह कौन अभ्यास है ना पूर्व सूत्र से ले, ले, ले अभ्यास वह अभ्यास तो दृढ़ दृढ़ भूमि, भूमि का दृढ़ता है सुदृढ़ मजबूत है ना मतलब दृढ़ आधार वाला मतलब सुदृढ़ वह अभ्यास सुदृढ़ होता है मतलब मजबूत होता है तो कैसा अभ्यास दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता है ना आंग आंग सम सेविता मतलब ठीक से किया गया आसेवित है ना सेव किया गया सेवन किया गया कैसे दीर्घ काला सेविता आसेविता तीनों के साथ दीर्घ काला सेविता न सेविता और सत्कार सेविता आ, से आ कि दीर्घ काल तक किया गया दीर्घ काल तक लोग बोलते हैं दो चार साल अभी कर लें अनुष्ठान इसका मतलब कुछ लक्षण का कोई और दूसरा है तभी तो दीप हो रही है न कुछ करना है उनको सरपंच भी दूसरा करना है तो दीर्घ काल कहा गया इसलिए दीर्घ काल कहा गया और दीर्घ काल भजन करते कितने साल हुआ बोले चालीस साल हो गया कितनी देर करते बोले आधा घंटा एक घंटा करते तो ये नहीं, नहीं दीर्घ काल तक करो और नईरंतर हाँ दो चार उसमें क्या आ गई थोड़ा भजन कर लिया दो चार घंटे दो चार घंटे क्या है? भक्तों से बातचीत कर ली तो साधना ऊपर तो उसी में बैर आ गई तो ऐसा उसका साधक का होना चाहिए साधना से अतिरिक्त समय भी ऐसा जाना चाहिए जिससे की बहिर्मुखता ना आए उसकी ऐसी सेवा भी हो तो ऐसी हो जो बहिर्मुखता की ओर ना ले जाए उन्हें साधना में बैठे वही सब याद आती रही तो क्या साधना होगी तो साधना से अतिरिक्त काल भी कैसे बिताए कि साधना ठीक से सम्पन्न हो और वो चिंतन अतिरिक्त समय में भी वैसा ही चलता रहे तो दीर्घ काल करना है और कितनी देर करना है निरंतर वही करना है अधिक से भी समय वही करना है साल तो कुछ नहीं होता है रही तो क्यों करूं वही। उससे भी बड़ा कोई काम है क्या दुनिया में तो दीर्घ काल तक नहीं दीर्घ काला से भी था दीर्घ काल तक किया गया निरंतर किया गया और कैसे करें कहते हैं सत्कारा से भी था प्रेम पूर्वक किया गया है ना सम्मान पूर्वक किया गया उसके प्रति आदर होने चाहिए साधन के प्रति जो साधन हम करते हैं आदर उसमें रहना चाहिए साधन में है ना पूर्वक करना, करना चाहिए ये नहीं चलो नहीं ऐसा नहीं वैसे पैसे नहीं है पूर्वक करना चाहिए साधन आपसे मतलब है ए, करने पर ये समझ लेना सेवन और छोटा है सेवन करना यहाँ करना ले लेना दीर्घ काल आचरण करना समझते आचरण करना ऐसा ले लेना आचरित अनुचित ये अर्थ है वह अभ्यास तो दीर्घ काल निरंतर तथा सत्कार पूर्वक करने पर कर थे करने पर किया गया वह अभ्यास तो दीर्घ काल निरंतर तथा सत्कार पूर्वक करने पर दृढ़ भूमि होता है या सुदृढ़ होता है मजबूत होता है ऐसा वह अभ्यास तो ऐसा होना चाहिए दीर्घ काल तक मुंगसू को जब कुछ करना ही नहीं तो लक्ष्य क्या करता है अच्छी तरह उसको करते रहो वो क्या है बढ़िया से करते ना दूसरा क्या सोचना है मन में अब ध्यान देंगे दीर्घ काला से भी है की दीर्घ काल तक किया गया दीर्घ काल तक आचरित दीर्घ काल तक अनुष्ठित है ना दीर्घ काल तक किया गया निरंतरा से मतलब निरंतर किया गया लगातार किया गया और सत्कारा सेविका सत्कार पूर्वक किया गया हम्म, मतलब तो सम्मान पूर्वक आदर होना चाहिए साधन में है ना प्रेम से करना समझ गए आदर के साथ करना सम्मान के साथ करना ऐसा कैसे तो भजन क्यों करते हैं बोले दूसरा कोई काम नहीं तो भजन करते हैं तो भजन में तो कोई आदर है नहीं हुआ हाँ महात्मु महात बुद्धि कह सकते तो यहाँ पर देखेंगे तो सत्कार पूर्वक किया गया ना तो इसी को भी समझाते है सत्कारा सेविता को और समझाते हैं आ सेविता को सभी के साथ जुड़ा है ना भाष्यकार में आ सेविता को अभी समझाते हैं तपसा ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धया क्या भूमि सत्कार यहाँ क्या है तपसा तप आया है ना तो ध्यान देना योग्य व्यक्ति को तप क्या है विशेष रूप का त्यागी तप है और कोई शारीरिक तप दूसरा कोई करेगा तो फिर ध्यान साधना नहीं होगी प्रकार अंतर से यदि कोई करेगा ना तब तो ध्यान साधना नहीं होगी हाँ साधना नहीं साधना के लिए समय चाहिए ना उसको तो यहाँ पर इस प्रसंग में तब का विशेष भजन करना है लोगों को खीर चीड़ी चाहिए इडली डोसा चाहिए क्या साधना होगी है ना तो वही तत्व से यही तक उसका विशेष का त्याग तो विशेष के त्याग से ब्रह्मचर्य से विद्या से विद्या कहते शास्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान कितना साधन के लिए जितना अपेक्षित है उतना ही है ना उतना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं है हाँ. अब यहाँ पर क्या है शास्त्र ज्ञान से और श्रद्धा से किया गया और श्रद्धा कि से संपादिता कर से किया गया संपन्न किया गया किससे किससे करना तप से ब्रह्मचर्य से शास्त्र ज्ञान से और श्रद्धा से किया गया सत्कार वाला सत्कार वाला या सत्कार से युक्त सत्कार से युक्त अभ्यास सत्कार करते है सत्कार से युक्त अभ्यास सत्कार वाला अभ्यास दृढ़ भूमि वो गति सुदृढ़ होता है मजबूत होता है सत्कार वाला अभ्यास कैसा होता है तो सत्कार वाला कब होगा जब तब से करेंगे ब्रह्मचर्य से करेंगे विद्या से करेंगे और श्रद्धा से करेंगे तब सत्कार वाला हो जाएगा तब सत्कार से होगा सब चाहिए है विषय सुख का त्याग हो ब्रह्मचर्य का पालन हो विद्या हो श्रद्धा हो तब ये होगा ये अब ध्यान देंगे तो ये जो दृढ़ तो का अर्थ बताते हैं अब ये व्युत्थान संस्कार संस्कार के द्वारा व्युत्थान संस्कार का तो यहाँ पर एक विषय संस्कार है ना व्युत्थान कालिक संस्कार व्युत्थान काल में कौन से संस्कार होते हैं विषय की संस्कार होते है ना एक तो होता है आपका साधन काल एक होता है ना साधन काल और व्युत्थान काल व्यवहार काल जिसको कह सकते हैं तो संस्कार के द्वारा या विशेष संस्कार के द्वारा द्राग इत अनूत विषय कि विशेष संस्कार के द्वारा शीघ्र ही अनिभूत विषय कर जिसका विषय अभिभूत नहीं होता है अनिभूत विषय करते विषय संस्कार के द्वारा शीघ्र ही बाधित नहीं होता है या शीघ्र ही अवरुद्ध नहीं होता है कौन अभ्यास का ऐसा अभ्यास है दृढ़ भूमि अभ्यास है ना सुदृढ़ अभ्यास से, तो क्या हो गया कि विषय संस्कार के द्वारा शीघ्र ही बाधित नहीं होता है अनविभूत विषया कर से ध्यान देंगे तो वहाँ विषय क्या है स्थिरता विषय क्या है स्थिरता अब वो अभिभूत नहीं होती है स्थिरता रूप विषय चित्त की स्थिरता रूप विषय अभिभूत नहीं होता है मतलब चित्र का स्थिरता रूप विषय बाधित नहीं होता है मतलब चित्त की स्थिरता बनी रहती है सरल शब्दों में अनिभूत विषय कर दिया अबाधिता कि विषय संस्कार के द्वारा शीघ्र ही वह बाधित नहीं होता है या तो अवरुद्ध नहीं होता है रुकता नहीं अवरुद्ध नहीं होता है, समझ में आता है या खंडित नहीं होता है कि विषय संस्कार के द्वारा वो शीघ्र ही खंडित नहीं होता है कौन बाधित नहीं होता है खंडित नहीं होता है कौन अभ्यास ऐसा अभ्यास जो दृढ़ अभ्यास है अच्छा पढ़ो दीर्घकाल सत्कारा सत्कारा दीर्घकाला दीर्घका तपसा ब्रह्मचर्य सिंहभूम संस्कार थोड़ा सा और देखेंगे तो अभ्यास वैराग्य अभ्यास का अभ्यास किसे कहते हैं अब अभ्यास डेढ़ कैसे होता है इसको बता करके अब किसको बताते हैं वैराग्य को बताते हैं अब वैराग्ये से वशी कार संज्ञा उग्यम दृष्टानुसिक विषय दृष्ट विषय और आनुसिक विषय दृष्ट विषय मतलब देखे गए विषय मतलब विषय इस लोक के विषय दृष्ट विषय कर देखे गए विषय अहिक विषय इस लोक के विषय और आनुसिक विषय जो देखे नहीं गए हैं बल्कि सुने गए हैं है ना शास्त्रों से सुने गए हाँ मतलब परलोक विषय तो दृष्टि विषय का अर्थ हुआ लोक के विषय और आनुसर्गिक विषय का क्या अर्थ है परलोक के विषय स्वर्ग के विषय है ना तो इस लोक और परलोक के विषयों में कृष्णा रहित चित्त की विकृष्णस का अर्थ है कृष्णा के अभाव वाले चित्त की कृष्णा का अभाव कृष्णा का अभाव किसमें विषयों में किन विषयों में लोक के और परलोक के मतलब अहिक और पारलोकिक विषयों में कृष्णा का अभाव वाला चित्ते कृष्णा का अभाव वाला कौन होगा और तो कृष्णा का अभाव कैसे विषयों में मतलब जो विषय देखे गए हैं या सुने गए हैं तो किसी भी विषय की तृष्णा नहीं होनी चाहिए बहुत सामान्य विषय होता है क्षुद्र होता है तो उसके प्रति कृष्णा नहीं होती है बहुत अच्छा विषय मिल जाए तो उसकी कृष्णा हो जाती है तो बताते हैं अहिक को पारलोकिक विषयों में रहित कृष्णारहित चित्तिका वैराग्य कृष्णारहित चित्त का क्या है कृष्णारहित चित्त वसीकार संज्ञा वैराग्य है वैराग्य का ही एक नाम है पर्याय है यहाँ वसीकार संज्ञा चित्त की वसीकार संज्ञा नामक स्थिति वैराग्य है इस लोक के और परलोक के विषयों में कृष्णारहित चित्त की वसीकार संज्ञा नामक स्थिति वैराग्य है ध्यान देंगे ये पंचदश है और तो सोडस सूत्र में सोडस सूत्र में पर बैरागी का वर्णन है तो उससे इस बैरागी को क्या समझना चाहिए अपर ये अपर बैरागी का लक्षण है थोड़ा देखेंगे स्त्रियों अन्नम पानम ऐश्वर्य स्त्री अन्य अन्न कर खाद्य पदार्थ और पानम कर पेय पदार्थ स्त्रियों खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ और ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रभुता प्रभुता लोग कहते हैं ना कि हमारा दबदबा बना रहे हमारा मान सम्मान बना रहे लोग हमारे आगे झुकते रहे नाम बना रहे ये सब क्या ऐश्वर्य है स्त्री खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ ये क्या है आपके दृष्टि विषय है ये क्या है तो किसी की भी तुष्णाएं होनी चाहिए और इनकी प्राप्ति में आदमी पूरा जीवन गुमा देता है फिर भी कोई इकट्ठा नहीं हो पाता है कुछ न कुछ इकट्ठा ही करता रहेगा कुछ न कुछ निर्माण ही करता रहेगा न तो, सब करता तो, ये से है ना। तो क्या है तृष्णा रहित इन दृष्टि से रहित कृष्णा से रहित कौन होगा चित्त और किसमें कृष्णा से रहित सुने गए विषयों में पारलौकिक विषयों में तृष्णा से रहित चित्त पारलौकिक विषय स्वर्ग वै दे प्रकृति लय तु प्राप्त ओम पूर्ण मद ूर्णमीदना पुणुम दश्य से